स्त्री रोग का निदान बताते हुए धनमंत्री भगवान ने कहा कि कूट बच्चे हरित की ब्राह्मी, द्राक्षा, फल, मधु और घृत का योग रंग, आयु तथा सौंदर्य वृद्धि होता है। इन सभी औषधियों का लेह हर बालक को चटाना चाहे स्तनजन्य दूध का अभाव होने पर बकरी या गाय का दूध बालक के लिए उचित होता है। बच्चे के नाभि में सूजन आ जाने पर उसको अग्नि में गरम की गई मिट्टी से सेंकना चाहिए बवन खांसी और ज्वर होने पर मुष्ट तथा विसा के चूर्ण को मधु आदि के साथ चाटना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिए नागरमोथा सोंठ गोलर बिलव और कोटाज नामक औषधियों का रस अतिसार रोगा विनाश करता है बिजोरा नीम तथा मधु के योग से हिचकी और बमन रोग दूर होते हैं। कुष्ठ इंद्रिया वशर्षण हल्दी तथा दौरबारस से कुष्ठ रोग पर सफलता प्राप्त की जाती हैं। महामुंडी निका तथा उदित्य के क्वात से स्नान करने पर ग्रह का दोष दूर हो जाता है ग्रह दोष होने पर शरीर में सप्त परणी हल्दी और चंदन का लेप करना चाहिए सांक कमल गट्टा रुद्राक्ष आदि धारण करने से ही ग्रह दोष दूर हो जाता है बालकों पर ग्रह दोष का प्रभाव होने पर निम्न से उसके शांति का प्रयास करना चाहिए ओम कमटम तम गम ग्रह शांत हो जाता है वाले प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें कि चावल के धोने से श्री शिव की जड़ पीस करें पीने से विष दूर दूर हो जाता है चावल के ही पीने से मिलाकर पीसे हुए श्वेतं फूल वाले, बरसाबू का रस, सर्प दंत के जिसको दूर कर देता है, दही ग्रह, चोराइन, ग्रह, धूम, हल्दी, मधु तथा सेंधा नमक को पीसकर पीना विष नाशक हैं। ग्रह मिश्रित शम्भोर की जड़ का खात पीने से भी विष दूर तो हो जाता हैं। जो औषधीय व्यवस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती है, उसको रसायन, कहा जाता है। रसायन की वर्षा आध ऋतु में यथा कर्म सेंधा नमक सरकरा सौंठ पिपली मधु गुड़ तथा की नामक औषधि का प्रयोग करना चाहे अर्थात वर्षा काल में सेंधा नमक शरद काल में सरकरा इत्यादि उपर्युक्त विधान से करना चाहे ज्वार के समाप्ति ज्वर के समाप्ति पर व्यक्ति एक हरितकी दो वहेड़ा चार आमला मद और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है दूध तथा घृत के साथ अश्वगंधा नामक औषधि तो प्राणियों के सरे में होने वाले सभी रोगों का विनाश करती है मंडूक बरणी और विदाकी कांद का रस अमृत के समान त्रकटू, त्रकटुत्रफला त्रचित्रक गुडूची, शतावरी वेडांग और लौह चूर्ण मद के साथ मिलाकर खाना सभी रोगों का विनाशक बन जाता है त्रपला पिपली, सौंठ गुडूची, शतावरी वेडांग तथा भृंगराज आदि का सिद्ध रस भी सभी रोगों को नष्ट करने की शक्ति से संपन्न होता है एक भाग शतावरी तथा 10 भाग दुग्ध चिकित्सा में प्रतिवर्ष आर्फीड नस्या प्रबहन तथा स्रोवेदन ये पांच कर्म कहे जाते हैं क्रमशः माघ आदि दो मास की एक रित होती है, इस प्रकार वर्ष भर में छह रित होती हैं। इन सभी रितों में अग्नि सेवन, मधु, दुग्ध और दही के विवर्तक आदि का सेवन करना चाहे, मनुष्य को सिसर रित में स्त्री के साथ रहना चाहे, वसंत रितु में दिन में सोना उचित नहीं है, वर्षारित में दिवाल निद्रा त साठ चावल मूंग के दाल वर्षा का जल कुआँ और दूध पत्थर है नेम नीम अलसी कुसुम सहजन सरसों ज्योतिष मति तथा मूली का तेल भी प्राणी के लिए पत्थर माना गया है ये क्रमे कुष्ठ प्रमेह बाद श्रेष्मज दोष और सिर में होने वाले पीड़ा का नाश करते हैं अनार आमला बेर करोड़ चिरोंजी, नीबू, नारंगी, आमड़ा और काफी नामक फल भी पत्थर हैं, किंतु ये पित्त वर्धक और आग्नेय विनाशक हैं, तथा इनमें कफ जने से दोष भी होता है जल नागर मूत्र विक्षोरस और कोटा मूत्र के अवरोध को दूर करने में समर्थ होते हैं, धामारगब अर्थात् गियां को सदैव वपन में य पूर्व काल में बवन करने के लिए वच के साथ खैर और इंद्रियव का सेवन लाभप्रद है पित दोष होने से प्राणियों का अनादिक कोष्ट प्रबल नहीं रह पाता उसमें एक प्रकार के मधुरता रहती हैं वात और कफ दोष का आश्रय मिलने से उसमें दोष अधिक आ जाते हैं वात पित और कफ इन प्रदोषों के समानस्तित रहने पर उन कोष्ठों की उस स्थिति में न तो उसके कार्य क्षमता से शिथिलता रहती और ना उसमें दोष की क्षमता ही अभिवृद्धि होती है शरीर के अंदर स्थिते कोष्ठ का कार्य चलता रहता है पित्त होने पर निषोत् का सेवन करके ब्रोचन करना चाहिए सेंधा नमक सौंठ निषोत् हरेतकी तथा विडांग को गोमूत्र में सिद्ध करन सर और और के साथ सेवन करने पर ब्रोचन में अधिक लाभ होता है वात दोष के प्रबल होने पर उत्पन्न हुए दोषों में रोगी को एक भाग एरंड तेल और दो भाग त्रिफला का क्वाथ पान करा कर भवन करना चाहिए 6 अंगुल 8 अंगुल या 12 अंगुल लंबी बांस आदि की नेत्री अर्थात पिचकारी बनाकर और उस पिचकारी में करकंदु फल के समान छिद्र करके रोगी को उत्तान सुलाकर वस्त क्रिया करने चाहिए निरोह दाहया निरोड वस्त के प्रयोग में भी यही विधि कही गई है इन दोनों विधियों में औषधियों की मात्रा आधा पल तीन पल तथा छह पलकी होनी चाहिए इसी मात्रा को क्रमशः लघु मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है विस्वस्त विधि से सतावर गुड़ूचि भृंगराज तथा सिंधुवार आदि के रस में भावित हरित की एक भाग बहेड़ा दो भाग और आंवला चार भाग होना चाहिए यह औषधियां उदर रोग की को समाप्त कर देती हैं 133वां अध्याय मधुर अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्णन तथा उनका औषधीय उपयोग धनवंतरी जी ने कहा है सुश्रुत आत्म रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा साठी चावल गेहूं दूध घृत रस मधु सिंघाड़े की गुदी जौ कसेरो फूटने वाली ककड़ी गोखरो गंभारी कमल कट्टा द्राक्षफल चिरोंजी मुलेठी तालफल और कुम्हड़ा या मधुर द्रव्यों का मुख्य वर्ग हैं इन द्रव्यों का यह वर्ग मोर्चा और प्रदाह नामक रोगों का विनाशक तथा जो आधे सभी 6 इंद्रियों का आलधाधक है इस वर्ग के एक भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो अगर का रोग हो, तो गुड़ से बने लेपाद का प्रयोग करना चाहें। अनार, आमला, आम, कपित, करौंदा, विजोरा, नीबू, आमड़ा, बेर, इमली, दही, मठा कांजी, बड़हल, अमलवेत, अमल, वेत, अमल सेंधा नमक सोंठ तथा जीरा का वर्ण, जटरागन का उद्दीपक और पाचक होता है यह वर्ग श्वेद कारक वातवर्धक कामोत्तेप विदाहारक और अनलोमी है इस वर्ग में संनिहित रहने वाले अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से दांत क्षरणे लगते हैं शरीर में शीतलता आ जाती है तथा कंठ मुख और हृदय में दाह होता है सैंधव सुवरचल यक्षार तथा छज्जी आदि लवण की अधिकता से यहां द्रव्य वर्ग लावण कहलाता है। यह शरीर शोधक, पाचक, स्वेदकारक हाथ, पैर, पेवार तथा खुजली आदि का विकारोत्पादक है। इसमें से एक नमक का सेवन भी मलमूत्र आदि का मार्गों में अवरोधक तथा अस्ति मज्जा आदि की शक्तियों को कोमल कर देता हैं। लवण रस शरीर में खुजलाहट क देववर्ण जनक हैं इसके दुष्प्रभाव से रक्तवात अज पित्त रक्तज कामोत्दीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति होती हैं